विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी अखंडानंद को लिखित वेदों में जो कर्मवाद है वही यहूदी तथा अन्य धर्मों से भी है यज्ञ तथा अन्य बाह्य आचरणों द्वारा अंतकरण की शुद्धि इसका विरोध सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही किया परंतु उसके मूल भाव प्राचीन जैसे ही रहे उदाहरणार्थ उनका अंत कर्मवाद तथा वेदों को छोड़ सूत्रों सुत्त पर विश्वास करने की आज्ञा देखो जाति भेद वही पुराना था। था। था बुद्ध के के के समय में जातियों का पूर्ण लोप नहीं हो पाया किंतु उसका निर्णय व्यक्ति आधार पर होता था। और जो उनके धर्म पर विश्वास नहीं करते थे वे पाखंडी कहलाते थे पाखंड बौद्धों का एक पुराना शब्द है परंतु वे बड़े भले और सहिष्णु थे उन्होंने कभी अविश्वासियों पर तलवार नहीं उठाई तुमने तर्कों की आंधी में वेदों को उड़ा दिया किंतु तुम्हारे धर्म का प्रमाण क्या बस विश्वास करो यही तरीका तो सब धर्मों का है यह उस समय की एक बड़ी आवश्यकता थी और इसी कारण उनका अवतार हुआ था उनका मायावाद कपिल के जैसा है परंतु श्री शंकराचार्य का सिद्धांत कितना महान और कितना युक्तिपूर्ण था बुद्ध और कपिल सदा से यही कहते आए हैं इस जगत में केवल दुख ही दुख है इससे दूर रहो दूर रहो सुख क्या यहाँ बिल्कुल नहीं है यह कथन ब्राह्मों के जैसा है जिनके मत के इस जगत में सब सुख ही सुख है दुख तो है पर इसका इलाज क्या शायद कोई यह कहे कि दुख भोगने का निरंतर अभ्यास हो जाने पर वह दुख ही सुख जैसा प्रतीत होने लगेगा श्री शंकराचार्य का मत इससे भिन्न है उनका कहना है कि यह संसार है भी और नहीं भी सन्नापी असन्नापी अनेक रूप होने पर भी एक है भिन्नापी अभिन्नापी मैं इसका रहस्य रहस्योदघाटन करूंगा, मैं इसका पता लगाऊंगा कि वहां दुख है कि कुछ और मैं उसे हवा समझकर क्यों भागूँ मैं इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसके जानने में जो अनंत दुख है उसका मैं पूर्णतः आलिंगन कर रहा हूँ चाहे मैं पशु हूँ जिसे तुम इंद्रजनित सुख दुख जरा मरण आदि से भयभीत करना चाहते हो मैं इसे जानूँगा इसके जानने के लिए जान दूँगा इस जगत में जानने योग्य कुछ भी नहीं है अतएव यदि इस माइक जगत के परे जो है जिसे भगवान बुद्ध प्रज्ञा पारम अथवा अतितात्मक कहते हैं उसका अस्तित्व हो तो मुझे वही चाहिए मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसकी प्राप्ति होने पर मुझे दुख होगा या सुख चाहे उच्च भावना है यह कितनी महान उपनिषदों के ऊपर बौद्ध धर्म पनपा है और उसके भी ऊपर है श्री शंकराचार्य का दर्शन यदि श्री शंकराचार्य में कोई कमी है तो यह है कि उनमें बुद्ध के विशाल हृदय का अणु मात्र भी नहीं है उनकी केवल शुष्क बुद्धि थी तंत्रों के भय से लोक भय से एक फोड़े को अच्छा करने के प्रयत्न में पूरा हाथ ही काट डाला कोई चाहे तो इन बातों पर एक बड़ा ग्रंथ लिख सकता है पर मुझे न तो इतना ज्ञान है न अवकाश ही